विवेकानंद साहित्य भारत जाति प्रथा का धर्म से कोई संबंध नहीं है किसी भी व्यक्ति की जीविका पैतृक होती है बढ़ई बढ़ई के रूप में उत्पन्न होता है सुनार सुनार के रूप में श्रमिक श्रमिक के रूप में और पुरोहित पुरोहित के रूप में किंतु यह तो अपेक्षाकृत एक नूतन सामाजिक कुप्रथा है क्योंकि केवल एक हजार वर्ष से ही उसका अस्तित्व है जैसा देश के या अन्य देश के लोगों को लग सकता भारत में समय की इतनी अवधि बहुत बड़ी नहीं जान पड़ती है दो दानों का विशेष रूप से आदर होता है विद्यादान और जीवनदान किंतु विद्या का दान प्रधान है किसी की जान बचाना बहुत अच्छा है ज्ञान देना उससे भी अच्छा है द्रव्य के लिए शिक्षा देना बुरी बात है और ऐसा करने वाले व्यक्ति पर विद्या का धन से विनिमय करने का कलंक लगता है जैसे विद्या कोई पुण्य वस्तु हो समय समय पर सरकार शिक्षकों को अनुदान देती है और इसका नैतिक प्रभाव उसकी अपेक्षा कई कहीं अच्छा होता है जैसा समान स्थिति में तथा कथे देशों में होता है वक्ता ने देश भर में पूछा है कि सभ्यता की परिभाषा क्या है और उन्होंने यह प्रश्न कई देशों में भी किया है कभी कभी लोगों ने यह उत्तर दिया कि जो कुछ हम हैं वही सभ्यता है इस परिभाषा पर भिन्न मत व्यक्त करने की आज्ञा मांगते हुए उन्होंने कहा हो सकता है कोई राष्ट्र समुद्र की लहरों को जीत ले भौतिक तत्वों का नियंत्रण कर ले जीवन में उपयोगितावादी समस्याओं का विकास उच्चतम सीमा तक कर ले फिर भी हो सकता है वह यह न अनुभव कर पाए कि जिसने स्वार्थ को पराभूत करना सीखा है सर्वोच्च प्रकार की सभ्यता उसी व्यक्ति में हो सकती है पृथ्वी के किसी अन्य देश की अपेक्षा यह भावना भारत में अधिक सुलभ है क्योंकि वहां भौतिक सुखों को आध्यात्मिक स्थिति से निम्न का माना जाता है और व्यक्ति हर सजीव वस्तु में आत्मा के प्रकाश के दर्शन की चेष्टा करता है और इसी निमित्त प्रकृति का अध्ययन करता है इसीलिए दुर्जय धैर्य के साथ निर्दय दैव के विधान जैसी लगने वाली जो भी स्थिति उसकी हो उसे सहने की उच्च प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है साथ ही वहाँ अन्य किसी भी जाति की अपेक्षा आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान की पूर्ण चेतना भी अधिक है इसलिए इस देश और जाति का अस्तित्व बना है जहां से ज्ञान की ऐसी अनंत धारा बही है, जो दूर-दूर के चिंतकों का ध्यान आकृष्ट करती रही है और उन्हें अपने कंधों को एक कष्ट देने वाले पार्थिव भार से मुक्त करने की प्रेरणा देती रही है उस प्राचीन राजा ने जिसने ईसा से 260 वर्ष पूर्व यह आज्ञा निकाली थी कि अब रक्तपात न हो युद्ध न हो और जिसने सैनिकों के स्थान पर धर्म शिक्षकों की एक सेना भेजी थी बुद्धिमानों का कार्य किया यद्यपि इससे भौतिक बातों में देश की हानि हुई यद्यपि देश केवल बल प्रयोग से दूसरों को पराभूत करने वाले बर्बर राष्ट्रों के अधीन है भारतीय मानव की आध्यात्मिकता टिकी है और उससे उसे कोई छीन नहीं सकता अपनी आत्मा को उज्जवलतर गंतव्य की ओर बढ़ाते हुए दारुण भाग्य की मर्म पीड़ाओं और दुखों को सहन करने में जनता की नम्रता में कुछ ईसा जैसा तेज है ऐसे देश को विचारों का उपदेश देने के लिए ईसाई धर्म प्रचारकों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका धर्म ऐसा धर्म है जो लोगों को भगवान के सभी जीवों के प्रति चाहे वे मनुष्य हों या पशु सौम्य मधुर विचारशील और प्रेमशील बनाता है नैतिक दृष्टि से वक्ता ने कहा कि भारत के समक्ष संयुक्त राज्य या संसार का कोई अन्य देश बौना मात्र है यह अच्छा होगा यदि धर्म प्रचारक वहां आकर वहां के पवित्र जल का पान करे और देखे कि वहां के पवित्र आत्माओं के समूहों का जीवन एक महान समाज पर क्या प्रभाव रखता है